शिवपुराण वायवीय संहिता सूर्य कहते हैं महर्षियों पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ जब जीव का साधक कर्म कृषि गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए तब छह कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई यह परब्रह्म है या नहीं इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका तब ये सब लोग जगत श्रेष्ठा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहां देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्थिति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान मानते देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं विहंगियों के समुदाय कलरों करते हैं मड़े और मुगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झट जैसे सुशोभित करते हैं एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं उसकी लंबाई सौ योजन और चौड़ाई दस योजन की है उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादी निर्मल जल से भरा रहता है वहाँ के रमणी पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है वहाँ दुर्धर्ष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है वह नगर छपाए हुए सुवर्ण का बना जा पड़ता है उसकी चार दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊँचे हैं छोटे बुर्जों ढालू छतों आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभा के साथ निवास करते हैं वहाँ जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक ब्रह्मा जी को देखा देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे उनके अंग कांति, शुद्ध सुवर्ण के समान थी सब आभूषणों से विभूषित थे उनका मुख प्रसन्न था उससे सौम्य भाव प्रकट होता था उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलोपन से चर्चित दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणार की वंदना सुरेंद्र असुरेंद्र तथा भी करते थे जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में उनकी सेवा कर रही थी, इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उन सुरश्रेष्ठ की स्तुति की ऋषि बोले संसार के सृष्टि पालन और संहार के हेतु तीन रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है प्रकृति जिनका शरीर है जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में तेज विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है ब्रह्मांड जिनकी देह है तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहाँ रह कर, जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है, है जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग, जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु है उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है नाथ पितामह आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं तथापि माया से आवृत्त होने के कारण हम आपको नहीं जानते जी कहते हैं उन उन महाभाग महर्षियों के इस इस प्रकार प्रकार स्तुति करने पर जी उन मुनियों को प्रदान करते हुए गंभीर वारी में इस प्रकार बोले। जी ने कहा महान से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेदताओं श्रेष्ठ उन सभी मुनियो ने हाथ जोड़ निर्णय भरी वाणी में कहा मुनि बोले भगवान हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत्त हो खिन्न हो रहे हैं परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं नाथ यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है महाप्राज्य हमारे इस संवे संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्श तत्व का उपदेश दें मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे वे देवताओं दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा करते हुए आनंद विभोर हो गए उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले